महाभारत आदि पर्व, आदिपर्वनशतमोध्याय द्रौपदी का पांचों पांडवों के साथ विवाह द्रुपदुवाच अश्रुव वचनम ते महर्षि मैया पूर्व यति संविधा न वैशाख्यम विहित तदेवेद बोले ब्रह्मर्षि आपके इस वचन को न सुनने के कारण ही पहले मैंने वैसा करने कृष्णा को एक ही योग्य पति से ब्याहने का प्रयत्न किया था परंतु विधाता ने जो रचा रखा है उसे टाल देना असंभव है अतः उसे पूर्व निश्चित विधान का पालन करना उचित है दिष्ट गंधीर निवर्तनी स्वकमणा विहित नेह किंचित वरि कहे तो तदे वेदम उपपन्नम विधानम भाग्य में जो लिखा है उसे कोई भी बदल नहीं सकता अपने प्रयत्न से यहाँ कुछ नहीं हो सकता एक वर की प्राप्ति के लिए जो साधन तब किया गया वही पांच पतियों की प्राप्ति का, का कारण बन गया अतः देव के द्वारा पूर्व निश्चित विधान का ही पालन करना उचित है यथ कृष्णोक्तवती पुरस्ता पति मे भगवान्दू स चाप्य वम्बरमीब्रवीत ताम देव ही वेत्ता परम जदत्र पूर्वजन्मे कृष्णा ने अनेक बार भगवान शंकर से कहा प्रभो मुझे पते दे जैसा उसने कहा वैसा ही वर उन्होंने भी उसे दे दिया अतः इसमें कौन सा उत्तम रहस्य छिपा है उसे वे भगवान ही जानते हैं यदि चमं विहित शंकरण धर्मो अधर्मो वात्र ममापराध गृणी में विधिवत पाणिमश यथोपजो संहितय कृष्णा यदि साक्षात शंकर ने ऐसा विधान किया है तो यह धर्म हो या अधर्म इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है ये पांडव लोग विधिपूर्वक प्रसन्नता से इसका पाणी ग्रहण करें विधाता ने ही कृष्णा को इन पांडवों की पत्नी बनाया है वह सम्पान वाच तथो ब्रविद भगवान धर्मराजम अद्यव पुण्याहमुतव पाण्डवेय अद पौष्यम योग मुत चंद्रमा पाणिम कृष्णाया स्व गृहाद्य पूर्व वह कहते हैं जन्मेजय तदनंतर भगवान व्यास ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा पांडुनंदन आज ही तुम लोगों के लिए पुण्य दिवस है आज चंद्रमा भरण पोषण कारक पुष्य नक्षत्र पर जा रहे हैं इसलिए आज पहले तुम ही कृष्णा का पाणी ग्रहण करो ततो राजा यज्ञसेन सपुत्रो जन्याथमुक्त बहुत तत्घ्यम समानसुताम च्ण आप्लाव्य रत्न बहुष्य व्यास जी का यह आदेश सुनकर पुत्रों सहित राजा द्रुपद ने वर वधु के लिए कथित समस्त उत्तम वस्तुओं को मंगवाया और अपनी पुत्री कृष्णा को स्नान कराकर बहुत से रत्न में आभूषणों द्वारा विभूषित किया ततस्तु सर्वे सुहृदो नृप्च समाज सहित मंत्रिण्च विवाहं विवाह परमृत प्रतीता पौराश्च यथा प्रधान तत्पश्चात राजा के सभी सुहृद संबंधी मंत्री ब्राह्मण और पूर्वासी अत्यंत प्रसन्न हो विवाह देखने के लिए आए और बड़ों को आगे करके बैठे ततो शशोभितूषिताचित्रपो यथा नि तदनंतर राजा द्रुपद का वह भवन श्रेष्ठ पुरुषों से सुशोभित होने लगा उसके आंगन को विस्तृत कमल और उत्पल आदि से सजाया गया था वहाँ एक ओर सेनाएँ खड़ी थी और दूसरी ओर रत्नों का ढेर लगा था इससे वह राजभवन निर्मल तारकाओं से संयुक्त आकाश की भांति विचित्र शोभा धारण कर रहा था ततस्तुते राजपुत्रा विभूषिता कुंडली नौ जुवान महारह वस्त्र चंदनोक्षिता कृताभिषेका कृत मंगल क्रिया इधर युवावस्था से संपन्न कौरव राजकुमार पांडव वस्त्राभूषणों से विभूषित और कुंडलों से अलंकृत हो अभिषेक और मंगलाचार करके बहुमूल्य कपड़ों एवं केसर चंदन से सुशोभित हुए पुरोहिते समान पुरोहितेनासमान वर्चा सहम्येन यथाविधे प्रभो क्रमेण सर्वे सर्व सर्विशुस्तः सदो महर्षभा तब अग्नि के समान तेजस्वी अपने पुरोहित धौम्य के साथ विधि पूर्वक बड़े छोटे के क्रम से वे सभी प्रसन्नता पूर्वक विवाह मंडप में गए ठीक उसी तरह जैसे बड़े बड़े साण गौशाला में प्रवेश करें ततः समाधाय सवेद पार गो जुभावंत्रे ज्वलितम हुसन युधिष्ठिर चाप्य मंत्रोजयास सह कृष्णया तत्पश्चात वेद के पारंगत विद्वान मंत्रज पुरोहित धौम्य ने वेदी पर प्रज्वलित अग्नि की स्थापना करके उसमें मंत्रों द्वारा आहुति दी और युधिष्ठिर को बुलाकर कृष्णा के साथ उनका गठबंधन कर दिया सवेद प्रदक्षिण प्रोहित राजगृहत्म निर्ज वेदों के परिपूर्ण विद्वान पुरोहित ने उन दोनों दंपति का पाणी ग्रहण कराकर उनसे अग्नि की परिक्रमा करवाई फिर अन्य शास्त्रोक्त विधियों का अनुष्ठान करके उनका विवाह कार्य संपन्न कर दिया इसके बाद संग्राम में शोभा पाने वाली युधिष्ठिर को छुट्टी देकर कर पुरोहित भी उस राजभवन से बाहर चले गए क्रमेण चाणे नाधिपात्मजाम वर स्त्रीय जघा करम अहन्यहन्योतम इसी क्रम से कौरव कुल की वृद्धि करने वाले उत्तम शोभा धारण करने वाले महारथी राजकुमार पांडवों ने एक एक दिन परम सुंदरी द्रौपदी का पाणी ग्रहण किया इदम त्भुतूपमोत्तम जगादेवरसेतमानुषं महानुभा किल साध्यमा बभूव कन्या गते हनि देवर्सिंह ने वहाँ घटित हुई इस अद्भुत उत्तम एवं अलौकिक घटना का वर्णन किया है कि सुन्दर कटिप्रदेश वाली महान भावा द्रौपदी प्रतिवार विवाह के दूसरे दिन कन्या भाव को ही प्राप्त हो जाती थी कृत विवाहे द्रुपोधनम ददौ महारथेभ्यो बहु रूपमुत्तम शतम स्थानेम मालिनाम चतुर्युजा हेम खलिन मालिनाम विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर द्रुपद ने महारथी पांडवों को दहेज में बहुत साधन और नाना प्रकार की उत्तम वस्तुएं समर्पित की सुंदर सुवर्ण की मालाओं और जटिल जुओं से सुशोभित रथ प्रदान किए जिनमें चार चार घोड़े जुटे हुए थे शत गजानी पद्म तथा शत गिहिणाम इव हेम सिंहण तथा दासी शतम अग्रयौवनम महारण पद्म आदि उत्तम लक्षणों से युक्त सौहाथी तथा पर्वतों के समान ऊंचे और सुनहरे हौदों से सुशोभित सौहाथी और साथ ही बहुमूल्य श्रृंगार सामग्री वस्त्राभूषण एवं हार धारण करने वाली एक सौ नौ यौवनादासियाँ भी भेंट की पृथक पृथंग दिव्य दिशा पुनर्धतु तदाधन सौमकिसक्षिख तथा वस्त्राणि विभूषणाधि प्रभावयुक्ता महानुभावः सोमक वंश में उत्पन्न महानुभाव राजा द्रुपद ने इस प्रकार अग्नि को साक्षी बनाकर प्रत्येक सुंदर दृष्टि वाले पांडवों के लिए अलग अलग प्रचुर धन तथा प्रभुत्व सूचक बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण अर्पित किए कहे चतस्त पांडवा प्रभुत रत्पलताम श्रिय विजय प्रतिमा महाबला पुरे तो पांचा नृप विवाह के इंद्र के समान महाबली पांडव प्रचुर रत्न राशि के साथ लक्ष्मी स्वरूप द्रौपदी को पाकर पांचाल पांचालाजद्रुपद के ही नगर में सुख सुखपूर्वक विहार करने लगे सर्वे सर्वेप्यतुष्यन्प पांडवे तस्शेल सदिवृत सायागेली तदि विवर्धयामास मुदम स सुब्रत राजन सभी पांडव द्रौपदी की सुशीलता एकाग्रता और सदव्यवहार से बहुत संतुष्ट थे और द्रौपदी को भी संतुष्ट रखने का प्रयत्न करते थे इसी प्रकार द्रुपद कुमारी कृष्णा भी उस समय अपने उत्तम नियमों द्वारा पांडवों का आनंद बढ़ाती थी इतिश्री महाभारती आदि पर्वणि वैवाहिक पर्वणि द्रौपदी विवाहे सप्तनवाधिक शततमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत वैवाहिक पर्व में द्रौपदी विवाह विषयक एक सौ संतानबेवें अध्याय पूरा हुआ